यामदेवा भद्रम पशीमाक्ष स्थिस्तुवांसनूर्वशे महिदेवि यदा दवा हे विद्वांस भद्रम कर्णे शृणुयाम <coughs> हम लोग कानों से भद्र कल्याणकारी बातें सुने सुनते रहें अक्षभी ये यत्र भद्रम पश्चिम हे यज्ञ हम अपनी आँखों से कल्याणकारी ही देखें देखते रहे रंगे तनुभी। रंगे और स्थिर दृढ़ अंगों से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते रहें तनु भी वैसे में ही यत्देव और अपने शरीर से जो देवों के द्वारा हितकारी या देवों के लिए हितकारी आयु है उसको प्राप्त करें आँखों से कानों से अर्थात हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कल्याणकारी ज्ञान का ग्रहण करें और शरीर से कल्याणकारी कार्यों को करें शरीर से स्वस्थ बलवान होते हुए उस आयु को प्राप्त करें जिसमें देवों के लिए विद्वानों के लिए हम उपकारी होबें अनुकूल बने भद्रम पश्चिम करने भी श्रेणुयाम देव यहाँ भद्र क्या है कानों से हम भद्र सुने जो कल्याण कारक हमारे के बातें हैं का तो कानों से कल्याणकारी सुनना चाहते हैं या कानों से जो अच्छा लगता है वो सुनना चाहते हैं तो कानों से जो अच्छा लगना है वो अकल्याणकारी भी होता है या कल्याणकारी ही होता है कानों से जो हम सुनते हैं और जो अच्छा लगता है सुनने में वो कल्याणकारी भी होता है और विनाशकारी भी होता है इससे क्या हुआ कान हमारा गौण है कान से केवल अच्छा यानी अच्छा लगना सुनकर के ये गौण है जो बात केवल हमें सुनने में अच्छी लगती है वही सुनते रहना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो भूल कर रहे हैं क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जो हमको अच्छा लगता है वही हमारे लिए अच्छा है वस्तुतः वो श्लोक आता है ना क्या है यत्यत अग्रे विषम व परिणाम अमृतोपम पहले जो कड़वा लगता है विष की तरह लगता है वो अच्छा होता है क्योंकि उसका परिणाम स्थिर होता है अमृत के समान होता है तो पैमाना ये रहेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका पैमाना होगा जो आगे स्थिर सुख को देने में कारण बने वही अच्छा केवल होगा और कोई अच्छा नहीं होगा जिसका परिणाम अमृत के तुल्य आएगा स्थिर सुख के अनुरूप आएगा सुख होगा लेकिन वो सुख अगले सुख का आधार बनेगा ऐसा सुख जो अगले सुख का आधार नहीं बनता है वो क्या है विष के समान है जितनी भी बुराइयां होती है जितने भी दोष होते हैं वो करते समय अच्छे लगते हैं सुख तो होता है बिना सुख के हम करेंगे ही नहीं जिससे सुख नहीं होता है उसको हम नहीं करते हैं तो दोष बुराई करते समय में भी अच्छी लगती है वो लेकिन उसका परिणाम जो होता है वो अगले सुख को नहीं देने वाला होता है वर्तमान सुख को तो दे रहा है लेकिन अगले सुख का आधार नहीं बनता है बल्कि अगला दुख का आधार बन जाता है वो तो ऐसा सुख वर्तमान में जो कि आगे दुख का आधार बनने वाला है वो सुख ग्राही नहीं होता है वो त्याज्य है पर जो सुख वर्तमान में भले ही सुख नहीं है पर सुख यदि है वर्तमान में भी और अगले का आधार बनता है अगले सुख का तो उस सुख को लेने में बाधा नहीं है दोष नहीं है जो दुख भी अगले सुख का आधार बन रहा है उस दुख को लेने में तो बाधा है ही नहीं लेकिन मान लो सुख है पर वो सुख अगले सुख का आधार बने तो उसे भी लिया जा सकता है उसको लेने में कोई बाधा नहीं है इसी नियम से अच्छा खाना होता है अच्छा पहनना होता है अच्छा बोलना होता है अच्छे कार्य करने होते हैं ये वर्तमान में भी सुख देते हैं लेकिन इससे अधिक मुख्य बात है ये आगे के लिए सुख कार्य होते इस कारण से वर्तमान में भी अच्छी चीजें ग्रहण की जाती है सुखद चीज़ों का भी यानी सुख भी वर्तमान में लिया जाता है इसमें दोष नहीं होता है लेकिन उसी स्थिति में जब ये अगले सुख का आधार बने पर होता नहीं है ऐसा वर्तमान में भी हम सुखपूर्वक कार्य करते रहें सुख ही लेते रहें और अगले सुख का भी आधार वो बने ऐसा नहीं हो पाता है अगले सुख लेने के लिए वर्तमान में हमको तपस्या करनी पड़ती है कष्ट उठाने पड़ते हैं इस कारण से वर्तमान में सुख नहीं होता है इस कारण से कोई भी जो कर्म होता है अपने कर्म काल में कभी सुख नहीं देता है चाहे यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ कर्म भी सुख नहीं देता है कर्म के काल में बाद में देता है अधिकतर यही होता है क्योंकि हमको हर्ष में कोई जो कार्य करना होता है वो अभाव में हम करते हैं या विपरीत स्थितियों में हमको करना होता है उस विपरीत स्थिति के कारण विरोध की स्थितियां होती है उस विरोध की स्थिति में कष्ट अनिवार्य हो जाता है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है संसार में जो कि हमारे लिए सदा अनुकूल रहेगी लेकिन अगले कार्य हमको करने हैं अनिवार्य है। अगला कार्य करना है और वर्तमान में अनुकूलता आवश्यक नहीं है इस दृष्टि से क्या होता है तपस्या अनिवार्य हो जाती है बिना तपस्या किए कष्ट उत्साह विरुद्ध परिस्थितियों में ही काम करना ही पड़ जाता है और उसमें दुख होता ही होता है इस कारण से दुखपूर्वक भी हमें अच्छे कार्यों को करना ही चाहिए तो यहां जो कहा गया भद्रम करने भी कानों से हम भद्र सुने इसका अर्थ है वो बातें जो हमारे लिए आगे कल्याणकारी होगी वो कड़वी लग रही हो तो भी वो भद्र ही है एक भद्र है कि हम वर्तमान में भी जैसे किसी के नाम के साथ आप जी लगाकर के संबोधन करते हैं अब जिसको जी सुनने का अभ्यास हो गया उसके नाम के साथ यदि जी हटा के बोले तो अब उसको बुरा लगता है जैसे आपको हो गया अभ्यास घर में आपके जो बड़े लोग थे वो आपको जी नहीं लगाते थे या जहाँ नहीं लगाते हैं दूसरे वहाँ आपको बुरा नहीं लगेगा जी न लगाने पर इन यहाँ नहीं लगाया जाए तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ऐसा ही अभ्यास हो गया कल्याणकारी दोनों है जी नहीं लगा करके भी बोलने वाले आपके हितैषी थे तो आपने वहाँ शब्दों के आधार पर अच्छा नहीं सुना है उस वाणी को लेकिन उस बाणी का जो वक्ता है वो हितैषी है इस कारण से वो कैसा भी बोल रहे हैं इसलिए वो अच्छा लग रहा है दूसरी जगह वक्ता जो है आपका हितैषी भी है लेकिन वाणी भी उसकी उत्कृष्ट है तो इस स्थिति में दोनों चीजें अच्छी हो जाएगी तो यहाँ वर्तमान में भी सुख है और आगे के लिए उपकारी होता है तो इसमें है कि ऐसा जरूरी नहीं है सभी के साथ मिलना आवश्यक नहीं है वर्तमान में भी वो सुख दे और आगे वाला भी दे पाए ये गौण हो जाती है मुख्य होता है कि अगला नहीं बिगड़ना चाहिए कार्य तो इस कारण से हमको ऐसे ही अभ्यास तो इसका तात्पर्य यह निकलेगा कि औरों के लिए हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए हमारे लिए कोई ऐसा ही बोले हमको सम्मानजनक ही बोले ये आशा नहीं रखनी चाहिए भाषा की लेकिन दूसरे के लिए हम ऐसी भाषा बोले ये रखनी चाहिए ये कल्याणकारी हो जाएगा जितने भी हमारे लिए उपदेश होते हैं बड़ों के उपदेश होते हैं वो अधिकतर हमको कड़वे लगते हैं गुरुजनों की कोई भी बात हमको अच्छी नहीं लगती है ऐसा इसलिए होता है कि उनका हर समय क्या होता है हमारे दोषों को हटाने का ध्यान लक्ष्य रहता है हम जिस स्थिति में खड़े होते हो, वो दोष स्थिति होती है और गुरुजनों को बड़ों को क्या होता है उससे हमको हटाना होता है इस कारण से उनका हर वचन व्यवहार जो होता है हमारे लिए कठोर पड़ता है वो बुरा ही लगता है वो अगर हम नहीं करते हैं उनके अनुसार तो यानी हमारी अनुकूलता के अनुसार वो बोलने लग जाएं तो निश्चय ही सुधार नहीं होगा हमारी हमको जैसा सुनने में अच्छा लग रहा है यानी कि वो यही होगा ना कि हमारे दोषों को लक्ष करके नहीं बोले वो दोस्त को लक्ष करके बोलेंगे तो कड़वा लगेगा और दोषों को छोड़ करके यदि बोले तो अच्छा लगेगा लेकिन उससे क्या होगा अब जो सुधार होना है वो नहीं होगा इस कारण से क्या होता है जो बड़े होते हैं गुरुजन होते हैं ऋषि महर्षि होते हैं या आपके तो जो होते हैं उनमें हमको ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी पड़ती है ये हमको कानों में अर्थात वर्तमान में सुनते समय अच्छी लगे तभी अच्छी है ये पैमाना इन पर लागू नहीं होगा इसमें हर समय देखना होगा इनका परिणाम अच्छा है तो ये भद्र ही है इस कारण से हमको हर समय ऐसा ही उत्तम परिणाम सोच करके जो बचन बोला जा रहा है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए लेकिन दूसरे के लिए ये प्रयास करना चाहिए कि हम दोनों बराबर करके बोलें यदि भी ऐसा नहीं हो पाएगा बराबर नहीं बोल पाएंगे बराबर बोलने के लिए दुगनी सामर्थ चाहिए एक तो हित की भावना भी होनी चाहिए और हित के साथ साथ भाषा भी इतनी सुनियंत्रित होनी चाहिए तब हम बोल पाएंगे और बोलने के लिए करने के लिए हर समय क्या होता है अंतकरण की प्रमुखता होती है आप किसी को भी अच्छी बात तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आपके पास अच्छे शब्दों का संग्रह नहीं है आपने बहुत अच्छे शब्दों को पढ़ाई नहीं है तो शब्दकोश ही नहीं है आपके पास किस परिस्थिति में कौन से शब्द कहने चाहिए उस परिस्थिति के साथ आपने उन शब्दों को कभी ग्रहण ही नहीं किया है तो संयोजन नहीं कर पाएंगे इस कारण से क्या होता है शब्दों का जितना अधिक हमारे पास संग्रह होता है उनका हम उस स्थितियों में प्रयोग कर लेते हैं किसी व्यक्ति को क्या होता है कभी कोई आ, कष्ट हो गया बाधा हो गई अब चाह तो हम रहे कि उनको ये बाधा दूर हो जाए लेकिन हमारे पास शब्द ही नहीं है उनको कहने के लिए होता है ना कि मैं अपना भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ बोलते हैं न सामने की परिस्थितियों को देख करके ये कहा जाता है कि मैं मान तो रहा हूँ अच्छा लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं आपको कुछ कहूँगा ऐसे तो होता है बहुत सारी स्थितियों में ऐसा होता है कि सामने जो परिस्थिति चल रही है उसके अनुरूप हमारे पास शब्द नहीं होते तो शब्द नहीं होने के कारण जो अभिप्राय हम चाहते हैं व्यक्त करना जो भाव हम व्यक्त करना चाह रहे हैं वो भाव नहीं हो पाता है व्यक्त दूसरे के लिए आप कितना ही हित हित चाहते हैं लेकिन कठोर बोल देंगे तो आप कठोर बोलने से क्या होगा वो भाव व्यक्त नहीं हो पाएगा वो नहीं पकड़ पाएगा सामने वाला इस कारण से क्या होते हैं जो बहुत चतुर लोग होते हैं जिनको बोलना आता है ना वो मन में तो कुछ रखते हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति को क्या करते हैं वो प्रभावित कर देते हैं वो जानते हैं कि किस स्थिति में कौन सा शब्द बोला बोलना चाहिए तो केवल उस स्थिति और शब्दों के संबंध को जानने के कारण क्या होता है दूसरे को धोखा देने में भी समर्थ हो जाते हैं मन में नहीं रहता है उनके हित की लेकिन किस अवसर पर शब्द कौन सा उच्चारण करना चाहिए ये वो जानते हैं इस कारण से सामने वाला व्यक्ति क्या होता है उस काल में चुकी धोखे में आ जाता है वो समझ लेता है ये ठीक बोल रहा है इस कारण से क्या होता है शब्द भी भाव को व्यक्त करने के लिए अनिवार्य होते हैं। आपने किसी से कुछ ले लिया लेने के बाद आपने मान मन में तो मान लिया कि ठीक है इसने मुझे दिया है कृतज्ञ जी हूं मैं लेकिन शब्दों से आपने नहीं निकाला उसको तो अब सामने वाला क्या होगा आप कितने ही अच्छा भाव मन में रख रहे हैं सामने वाला नहीं स्वीकार करेगा उसको वो शब्दों से ही समझता है आपके भावों को अंदर क्या सोच रहे हैं नहीं समझता है ना वो तो आप मन में भाव में क्या समझ रहे हैं ये आप दूसरे के लिए शब्दों से ही व्यक्त कर पाएंगे तो शब्द नहीं है तो आप अपने अच्छे भाव भी दूसरों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो एक कारण ये होता है कि दूसरों को बताने के लिए हमारे पास शब्द भी आवश्यक होता है जितना अच्छा आपने जितना अधिक पढ़ा है शास्त्रों को इसलिए पढ़ा जाता है इतना अधिक इससे क्या होते हैं शब्द सामर्थ्य हमारे बढ़ जाते हैं योगाभ्यास करने वाले जो होते हैं ध्यान समाधि वाले ये कहते हैं प्रायः पढ़ने लिखने से क्या लाभ है अपना ध्यान करो आंखें बंद करके बैठे रहो तो आंखें बंद करके बैठने से अगर जो ऋषि मुनि लोग होते जिन्होंने हमसे पहले भी कर रखा है ना प्रत्यक्ष वो भी केवल आंख बंद के होते और लिखते नहीं होते तो हमारे पास वो चीज आ जाती क्या वो भी कहते हैं अपना आग बंद करके बैठे रहो शब्दों के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है शब्द जाल है तो किसी भी साहित्य का ग्रंथ का शास्त्र का निर्माण तो नहीं होता और नहीं होता तो अगले वाले को कैसे मिल जाता तो यही नियम वर्तमान वाले पर भी लगेगा वर्तमान में आप जितना भी कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप शब्द नहीं है तो अधिकतम तो है कि बिना शब्दों के आप पकड़ नहीं पाएंगे उस भाव को भी नहीं क्योंकि हर शब्दों के साथ हर भावों का संबंध होता है वो शब्द ही नहीं आपको पता है तो वो भाव नहीं पकड़ में आएंगे मोटे मोटे पकड़ सकेंगे आप पूरे नहीं पकड़ सकते तो पकड़ने में भी बाधा होती है और व्यक्त करने में तो हो गई होगा ही होगा आप कितने अच्छे भाव रख रहे हैं लेकिन शब्द नहीं आपके पास तो उस भाव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो इस कारण से क्या होता है अच्छा हित की सोचते हुए भी हम दूसरे के लिए हित कारक बोलें, इसके लिए हमको अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है शब्दकोश भी उसके लिए हमें चाहिए उस उस स्थितियों में कौन कौन सा शब्द कहाँ लगेगा ये देखना ही पड़ जाता है इसके बिना दूसरे को हम पूरे अच्छी तरह से नहीं बता सकते बोल नहीं सकते हैं उसको प्रभावित नहीं कर सकते या उसको उस कार्य में नियुक्त नहीं कर सकते शब्दों के बिना तो इसीलिए क्या होता है सभी से सभी चूँकि सभी इतना नहीं पुरुषार्थ कर पाएगा इसलिए सबसे हमको आशा नहीं रखनी है कि सब हमारे लिए भद्र ही बोलेंगे जितना हमको अच्छा लगता है वैसे ही बोलेंगे लेकिन अपने को पुरुषार्थ करना पड़ेगा दूसरे के लिए क्योंकि ये दूसरे अधिक योग्यता अपेक्षित है इसमें वो योग्यता बनानी पड़ेगी तो इस रूप में ये भद्रम करने भी हो पाएगा दूसरों से सुनने के लिए अपना ये रखना है पैमाना ये चलेगा कि मेरे लिए जो कल्याणकारी है बस बालक ने बोला है या जवान ने बोला है या बूढ़े ने बोला है ये योगाभ्यासी व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता ये छल से बोल रहा है कपट से बोल रहा है इनको पर ध्यान नहीं देता है मेरे लिए सम्मानजनक या अपमानजनक बोला इसको वो हटा देता है इसने बोला क्या है इतने ही लेता है वो रितंबरा प्रज्या है वो सत्यमेव विभरती रितंबरा प्रज्या जो होती है वो केवल ये देखती है कि शब्दों का तात्पर्य क्या है ये जो बोला गया है वाक्य ये ठीक है या नहीं है बस चाहे बच्चे ने बोला चाहे बड़े ने बोला किसी ने बोला हो वो उतना ही ग्रहण करता है उससे अच्छी बात जिसने बोल दी है उस चीज को वो पकड़ लेगा कि ठीक है ये और अच्छी बात नहीं है तो भले ही किसी ने बोल दिया है किसी ऋषि के इस पुस्तक में अगर लिखी हुई है लेकिन बात सत्य नहीं है प्रमाणिक नहीं है तो वो नहीं लेगा वक्ता कहीं भी कोई भी होगा उसका वो देखता है कि बात ठीक है कि नहीं सत्य है या नहीं अर्थ को देखता है इस कारण से क्या होता है फिर हमको अंततः अर्थों को ही प्रमुखता देनी चाहिए कि बात कहीं कि भी सच्ची है तो उसे हमें पकड़ लेना चाहिए लेकिन कितनी ही अच्छी तरह से बोली हुई है लेकिन है नहीं सत्य तो उसको ग्रहण करने की योगाभ्यास ही उसको ग्रहण नहीं करता है उसको छोड़ देनी चाहिए इस तरह से भद्रम करने भी है हम अपने कानों से अच्छे सुने लेकिन अच्छे का अर्थ भद्र का अर्थ है हमारे आगे के सुख के लिए जो वर्तमान में भी आधार बनता हो ऐसा हम सुने भद्रम पश्चिमा इसी प्रकार से हम अच्छा ही देखें देखने का मतलब हो जाएगा दूसरी बात एक और इसमें रह जाती है अच्छा ही सुने थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हमको अच्छा सुनाई दे है? अच्छा सुनाई दे का मतलब होगा आपने अगर अच्छा कार्य किया है तो कोई ना कोई तो बताने वाला होगा ना कि आपने अच्छा किया विवश होकर के शत्रु भी किसी की जो अच्छाई होती है वो सामने तो नहीं लेकिन कम से कम पीछे तो बोलता ही है ना वो कैसे है वो, वो आ जाती है बात कहीं न कहीं से जिसने भी हमारे लिए कुछ बोला है ना वो घूम घाम करके आ जाएगी आपने अगर कुछ भी बुरा कर दिया है तो किसी न किसी को तो पता चलेगा ही हो आज नहीं तो कल पता चल जाएगा आपकी बुराई कोई भी अच्छाई बुराई छिपती नहीं है बुरा कर रहे हैं तो इधर से उधर घूम घाम करके वो बात आपकी आ जाएगी उसके तक और अच्छा यदि किया है तो वो भी घूम घाम करके आ जाती है तो हमको अच्छा सुनाई दे इसका मतलब होगा यदि हमने अच्छा किया है तो वो अच्छा किया हुआ वचन हमारे पास फिर आएगा किसी न किसी के द्वारा आएगा सभी के द्वारा आएगा नहीं जरूरी है जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है वो सामने नहीं बोलेगा वो प्रशंसावाचक शब्द उसको कहा नहीं जाता उसकी सामर्थ्य नहीं होती कि सामने हम शत्रु की प्रशंसा कर लेकिन वो पीछे करता जरूर है वो एक उदाहरण दिया था ना शिशुपाल का युधिष्ठिर को उसने कहा था कि मैं इसको कर इसलिए नहीं दे रहा हूं ये मेरा राजा है चक्रवर्ती इसको मैं नहीं मानता यू मैं अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं हूँ फिर भी मैं केवल इसको कर इसलिए दे रहा हूं कि ये धार्मिक है हमसे अधिक धर्माचरण करता है यानी बड़ा नहीं मान रहा हूं इसको और मेरे से योग्य राजा है इस दृष्टि से नहीं दे रहा हूं कर लेकिन मेरे से अधिक ये धर्माचरण करता है इस कारण से मैं इसको कर दे रहा हूं तो यानी वहां सामने भी वो उसकी प्रशंसा करने को तैयार नहीं है वो सीधे सीधे वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है लेकिन परोक्ष रूप में कर रहा है ना वो ये समर्पण कर ही रहा है आखिर तो कर ही रहा है उसकी और क्या कर रहा है वो वहां उसकी यही बात है कि किसी कोई ना कोई गुण किसी व्यक्ति को दबाता ही है फिर कैसे भी करे उसको शत्रु को भी प्रशंसा करनी पड़ती है बहुत अधिक जिससे होता है श्री कृष्ण के साथ भी उसने किया यही किया उसकी नहीं कर पाई उसे बहुत अधिक था वो श्री कृष्ण से सीधे शत्रुता थी उसकी इस कारण से वो सहन नहीं कर पाया लेकिन वो थोड़ी मात्रा में कहीं न कहीं तो बोला ही है तो इस कारण से क्या होता है इसमें करना पड़ जाता है यानी अच्छे हम सुने इसका मतलब है यदि हम अच्छे करते हैं तो कहीं न कहीं से हमको अच्छा सुनने को मिलेगा दूसरी बात यह होती है कि जो अच्छा सत्य को मानने जानने वाला होता है आप्त व्यक्ति होता है अगर उसको हमारी बात का पता चल गया तो वो तो बता ही देगा कि हाँ तुमने ठीक किया है उसके अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो हम अच्छे हैं ऐसे भद्रम्स करने भी का ये भी होगा कि हम अच्छा सुने इसका अभिप्राय होगा कि हम अच्छा करें यदि हमने अच्छा कर लिया है तो अच्छा सुनने को मिलेगा अच्छा यदि नहीं कर रहे हैं तो सुनने को नहीं मिलेगा एक होता है न? वो चाबलुस होता है दिन रात अच्छा सुनाता है लेकिन उससे क्या होता है हमारी हानि होती है लाभ नहीं होता है उससे तो ऐसी अच्छाई के लिए सुनने की अपेक्षा नहीं है अपने, अपने को ऐसी सुनाने वाला कोई हमको रहे चापलूस हमारा हो ये नहीं रखना चाहिए एक और श्लोक आता है सत्यस्य से वक्ता दुर्लभ अप्रिय सत्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ भाव ये है कि अच्छा बोलने वाले तो हजारों मिल जाते हैं लेकिन जो सत्य हो और अप्रिय हो लेकिन सत्य हो या सीधे सीधे हमारे लिए हितकारी ही हो ऐसे बोलने वाले विरले होते हैं हर कोई किसी को नहीं बता सकता है कि तुमने ऐसा किया है अर्थात हमारे हित का दायित्व लेकर के हमको कड़वा बताने वाला कम होते हैं नहीं तो अधिकतर होता है कहीं बिगाड़ ना ले बिगड़ न जाइए जैसे आजकल के अब चाहे माता पिता हैं चाहे गुरु हैं शिष्यों से डरते हैं बच्चों से डरते हैं कि कहीं छोड़ दे हमसे अलग ना हो जाए इसलिए उसको कुछ नहीं कह सकते ये डर लगता है दिन रात हित चाहते हैं लेकिन फिर भी डरते हैं कि कहीं मुझे छोड़ना दे ये तो अब वो वही कहेगा जो दोनों सामर्थ रखता हो कि भागने लगेगा तो पकड़ भी लेंगे हम और भाग गया तो कोई चिंता भी नहीं है हित मुझे करना है ये भावना उसकी रहेगी लेकिन इसके साथ इतना भी रहेगा इसको हम पकड़ सकते हैं तो वो उसको बोल देगा कठोर लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है तो वो कठोर नहीं बोल पाएगा उसके लिए कहा है कि अप्रिय सत्य से यानी कि जो हमारा अत्यंत हितकारी व्यक्ति है उस हित के लिए हमारे लिए कठोर वचन कहने वाला कोई कोई होता है शत्रु कठोर वचन बोल देंगे उसको कोई नहीं अंतर आता है कितने सारे होते हैं ना खंडन कर देते हैं किसी का भी तो किसी का खंडन कर मात्र कर देना किसी का दोष बता देना ये कोई जरूरी नहीं है उचित नहीं है कहते हैं ये तो मैं आपकी दोस्त बताने सुधार की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ वस्तुतः तो तो वो खंडन कर रहा होता है केवल अपमानित करना होता है या नीचे दिखाना उसका प्रयोजन होता है तो जो हमको केवल खंडित कर रहा है मैंने भल कड़वा बोल रहा है जरूरी नहीं कि वो हित रखता हो जो भी विरोधी होगा जिसके अनुकूल हमारा नहीं पड़ रहा है वो हमको सुनाएगा ही सुनाएगा खंडन करेगा हमारा विरोध करेगा सब कुछ करेगा लेकिन वो भी प्रमाणिक नहीं है उसके लिए नहीं कहा गया सुनने की सामर्थ रखनी चाहिए उसको भी यदि हमारी बात गलत नहीं है और हमको पक्का विश्वास है कि हमारी बात गलत नहीं है तो उसके विरोध करने से कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन अपने को संशय है कि मेरी बात ठीक है कि नहीं इस स्थिति में विरोध किया तो डमाटोल हो जाएंगे फिर नहीं रहेंगे स्थिर इस कारण से पहले अपनी चीज को प्रमाणिक करके रखना चाहिए निस्संदेह बना करके रखना चाहिए इस स्थिति में सामने वाला कितना ही विरोध करेगा कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन अपनी चीज नहीं है स्थिर तो सामने वाला विरोध करने पर बदल जाएंगे हम तो इस कारण से वहां भी ये लेना होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति सामने वाला हमको कठोर बोल रहा है लेकिन हितैषी यदि है तो हमें सहन कर लेना चाहिए सुन लेनी चाहिए उसकी उसकी नहीं यदि सुनेंगे दुखी हो जाएंगे छोड़ देंगे तो आगे जा करके निश्चय से हमको दुख होता है ये इसका पैमाना रहेगा भद्रम पश्चिम पश्चिमा ऐसे ही होगा आँखों से हम अच्छा ही देखें आँखों से अच्छा देखने का मतलब होगा जब हमारा पुरुषार्थ सामूहिक रूप से एक रूप होता है तब हमको अच्छा दिखाई देता है एक व्यक्ति कितना ही अच्छा कार्य कर रहा है संसार में उससे कुछ नहीं हो पाएगा समूह जब तक नहीं पूरा पूरा मिलकर के किसी कार्य को करता है तब तक अच्छा परिणाम सामने नहीं आता है अच्छा परिणाम सामने आएगा जब कई लोग मिलकर के उस कार्य को करते हैं यानी उसकी मात्रा अच्छा की जब अधिक हो जाती है तब वो चीज हमको दिखाई देती है तो अच्छा देखने का यहाँ अभिप्राय होगा कि हम स्वयं करते हुए एक संगठनात्मक स्थिति में भी करने का प्रयास करें एक दूसरे के सहयोगी बनकर के भी करने का प्रयास करें तो हमको अच्छा दिखाई देगा ये अनिवार्य पर नहीं होगा संसार में जरूरी नहीं होता है जो अच्छे महापुरुष होते हैं उनको जो पहले संसार के लोग उसको पीटते हैं बाद में फिर उसकी पूजा करते हैं संसार का ये धर्म है या स्वभाव कह लीजिए पहले अच्छे व्यक्ति को पीट देगा ये उसके बाद फिर उसकी पूजा करने जाएगा मार देगा ना मारने के बाद मूर्ति बना देगा फिर पूजेगा जिस समय उसको अच्छा बात अच्छी बात कह रहा है कोई उसमें नहीं मानता है संसार उसके बाद में मानता है उसको हटा करके माता पिता के जब तक माता पिता जीवित है सेवा नहीं करेगा व्यक्ति लेकिन मरने के बाद चित्र रखवा के माला जरूर डालेगा फिर नहीं होती है लेकिन रखता तो है ना ठीक है वही वही मैं भी कह रहा हूँ ऐसे संसार में जितने देखिए महापुरुष हुए सभी को मारा है ना इसने और पूजा किसकी करता है उन्हीं की तो करता है ना जितनी भी मूर्तिया हैं देवी देवता हैं सारे मर गए ना और वर्तमान में वही स्वामी दयानंद मान लो अभी होते तो कितने लोग मानते उनकी जितने हम ही लोग बैठे हुए हैं सारी बात मानते क्या उनकी अभी तो हम प्रमाण मान रहे हैं ना पूरे पूरे लेकिन वो साक्षात यदि होते तो हम थोड़े मानते नहीं मानते हम उनका विरोध करते खूब विरोध करते तो ऐसे होता है संसार पहले अच्छे से अच्छे अपने हितेशियों को भी जो काम कर रहा होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है उसको तो अच्छा देखने सुनने के लिए क्या करना होगा हमको सारा पूर्वा पर विचार करना होगा ये कितना कर रहा है कैसा इसका परिणाम होगा अगर परिणाम दिख जाता है यानी अच्छा परिणाम निकाल लेना अच्छा देखना वर्तमान में जितना दिख रहा है वही नियम लगेगा कि पर्याप्त नहीं है वो जो हो रहा है सब कुछ कर्म हो रहा है जो भी हो रहा है इसका परिणाम आगे अच्छे आने वाला है ऐसा यदि हम देख लेते हैं तो हम आंखों से अच्छी प्रकार देख रहे हैं केवल आंखों को दिखना हरा पीला नीला ये पर्याप्त नहीं अंतकरण से हमको दिखना चाहिए तो जो भी यानी दुखी है उनको उनके प्रति जो कहा ना मैत्री करुणा मुद्रित उपेक्षा इस दृष्टिकोण से लेकर के दूसरे को देखने का प्रयास करना चाहिए तो ये होगा भद्रम पश्चिमा हम अपनी आँखों से अच्छा ही देखें यानी अच्छा बनाने का प्रयास करें तो किसी भी कार्य को जिसको हम कर रहे हैं प्रयास तो यही होना चाहिए पूरी शक्ति लगा करके जितना अच्छा ये हो सकता है मान के यही चलना चाहिए कि अच्छा से अच्छा इसको करने का प्रयास करेंगे नहीं होगा ये अलग बात भावना यही रहेगी उद्देश्य यही रहेगा कि जितना अच्छा हो सकता है उतना इसको करना है अब नहीं होता है तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि ये निश्चित नहीं हो ही जाएगा प्रयास हम जरूर करेंगे एक तो है कि प्रयास ही नहीं करना है अच्छा होगा ही नहीं हो ही नहीं सकता है मेरे से ऐसा मान के प्रयास ही नहीं करना इससे क्या होगा कि काम तो होगा या नहीं होगा अपना नहीं बनेगा कुछ अंतकरण नहीं होगा ना इससे पवित्र आलिस प्रमाद रह ही जाएगा उसमें पुरुषार्थ करने की जो प्रकट अंतकरण में है क्षमता वो प्रकट नहीं होगी ऐसा मान के यदि पहले से चलते हैं कि जैसा हो जाएगा ठीक है निपटा दो निपटाने वाली भावना को यदि लेकर चलते हैं तो अंतकरण कभी भी पुर नहीं हो पाएगा वो तमोगुणी रह ही जाएगा वैसी की वैसी रह जाएगा उसमें विकास नहीं हो पाएगा लेकिन अगर ये मान के चलते हैं कि इसको पूरा ठीक करना है तो बाहर के काम भले ही ठीक नहीं होंगे हो भी सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ठीक हो ही जाएंगे लेकिन इतना जरूरी है कि अंतःकरण ठीक हो जाएगा अगर ऐसी भावना मान्यता संकल्प लेके चलते हैं इसको पूरा पूरा ठीक करना है तो अंतकरण तो ठीक हो ही जाएगा बाहर ठीक हो या नहीं हो लेकिन पहले से यदि मान के चलेंगे कि पता जैसा होगा हो जाएगा तो बाहर हो भी जाएगा ठीक जरूरी है हो सकता है किसी और की सहायता से हो जाए वो आपने किसी अच्छे कार्य को आरंभ कर दिया लेकिन आपके मन में कपट है तो भी दूसरे जो जुड़ने वाले होते हैं वो तो ये मान के जुड़ जाते हैं कि अच्छा ही करेगा ये तो उस स्थिति में क्या होता है बाहर के कार्य अच्छे भी हो जाते हैं लेकिन हमको नहीं मिलता है लाभ फिर उसका हमारे अंतकरण में तो दो धोखा था उससे क्या होगा अपनी को हानि हो जाती है यानी जितना सुधार होना चाहिए वास्तविक में वो वास्तविक लाभ हमको नहीं मिलेगा तो इस कारण से नियम यही बनेगा सिद्धांत यही रहेगा किसी कार्य को भी हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास संकल्प लेकर के चलेंगे तो अब ये होगा कि यही उसको अच्छा देखना है अच्छा अच्छा हो जाए तो तो भी जाएगा रहेगा तो अच्छा, रहेगा ही रहे नहीं होगा बाहर का कार्य तो तो तो अपना तो तो अच्छा दृष्टि अच्छी बन जाएगी भद्रम अच्छा ही देखूं अच्छा देखने का मतलब ये अच्छा हो जाएगा इस दृष्टि से ही हमारा व्यवहार होता है तो वो अच्छा दिखना है वो स्थिर रंगे तुष्टुवांशम स्थिर अंगों से स्तुति करें ईश्वर की उपासना के लिए प्रार्थना के लिए समाधि के लिए नायम आत्मा बलहीन है न लभ्य कहा है आत्मा परमात्मा कभी भी दुर्बलों से प्राप्त नहीं होता है दुर्बल का मतलब है जो खाट पर पड़ा हुआ है सिर दर्द रहता है कुछ भी रहता है तो बुद्धि काम करेगी क्या नहीं करेगी ना तो इतना तो कम से कम स्वास्थ्य होना चाहिए कि बुद्धि चले उस विषय में ईश्वर जो होता है बुद्धि का विषय होता है लेकिन बुद्धि भी काम तब करती है जब हमारा शरीर ठीक ठाक होता है बहुत मोटे तगड़े हों और गोरे लंबे हों ये नियम नहीं होता है योगी होने के लिए ये अनिवार्य नहीं कि सब कुछ बिल्कुल हो दयानंद की तरह सात फुट वाले ही हों लेकिन मानसिक दुर्बलता नहीं होनी चाहिए शरीर अस्वस्थ नहीं होना चाहिए शरीर स्वस्थ होना अनिवार्य है इस कारण से ईश्वर की जो उपासना होगी समाधि होगी जो भी होगी इसके लिए अनिवार्य होगा हम स्वास्थ्य को सदैव ठीक बनाने का प्रयास करते रहें और बने हुए स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों कार्य रहेंगे तो ईश्वर की वास्तविक उपासना होगी ईश्वर ने हमको ठीक ही बना करके दिया है लेकिन जो बिगाड़ हो रहा है सारा का सारा ये हम अपने क्या कारण इसको बिगाड़ते हैं हम ऐसा बिगाड़ नहीं होने दें बल्कि इसको ठीक ही संभाल के ही रखने के प्रयास करें लेकिन ये भी उद्देश्य होगा केवल यहीं तक नहीं एक तो होगा शरीर ही स्वस्थ करने में पूरा जीवन लगा दिया शरीर को ही स्वस्थ रखा और कुछ नहीं किया 125 साल तक जिया लेकिन एक दिन भी उसने उपासना नहीं की तो ऐसे जीवन से भी कोई लाभ नहीं है जीवन हमारा उत्तम भी होना चाहिए लेकिन तुष्टुवांशम पश्चिम शरदशतम शतम जीवे में शरदा शतम यानी आपको देखते हुए शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए बलवान होना चाहिए लेकिन इस स्वास्थ्य और विद्या की परिणति ईश्वर संबंध से होना चाहिए अगर ईश्वर को नहीं करते तो वो सब आसुरी हो जाएगी असुरों के पास भी बल होता है ना बुद्धि होती है सब कुछ होता है स्वास्थ्य होता है सौंदर्य होता है सब कुछ उसके पास होता है लेकिन ईश्वर नहीं होता है बस विरोचन पाली जैसे होती है तो सारी शक्तियाँ क्या हो जाएगी सब कुछ अच्छी होती हुए भी ईश्वर से संबंध नहीं हुआ तो आसरी हो जाएगी और अंदन फिर होगा उसका परिणाम तो ये शक्तियां भी होनी चाहिए लेकिन ईश्वर से संबद्ध होनी चाहिए जुड़ी हुई हो होनी चाहिए इसका कार्य स्थिर अंग हम स्थिर और दृढ़ अंगों से क्या करें आपकी स्तुति करने वाले बने और वैसे में ही उस आयु को प्राप्त करें जो देवों के लिए हितकारी है यानी विद्वान बनने का प्रयास करना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति जिसमें हो जाती है ऐसी आयु को लंबी प्राप्त लंबी आयु प्राप्त हमको हो और उस लंबी आयु में अधिक से अधिक हम ईश्वर के सुख का समाधि सुख का या उपभोग कर सकें और दूसरों को भी करवा सकें इस प्रकार की हमको आयु होनी चाहिए केवल संसार को हमें भोगना है इस दृष्टि से आयु लंबी करने की अपेक्षा नहीं है आयु लंबी करनी चाहिए छोटी आयु नहीं रखनी चाहिए लेकिन उसका भी उद्देश्य होगा कि अधिक से अधिक हम ईश्वर की उपासना कर पाएंगे यही आयु देवों के लिए हितकारी होती है एक आता है उसमें भरद्वाज ऋषि के विषय में उनको किसी ने पूछा था कि आपको 200 तो साल की आयु दे दी जाए तो क्या करेंगे उन्होंने कहा था कि हम वेद पड़ेंगे तीन साल की आयु दे दी जाए तो क्या करेंगे फिर उन्होंने वेद पढ़ेंगे फिर चार सौ साल की आयु दे दी जाए तो क्या करेंगे तो उन्होंने वेद पढ़ेंगे वेद पढ़ने का मतलब अभ्युदय निश्रेयस इस कारण से उन्होंने जो एक है ना वृद्ध विमान शास्त्र वो विमान विद्या उन्होंने लिख रखी है तो उस विद्या की भूमिका उन्होंने उन्होंने लिखा है कि मैं ईश्वर की व्याख्या कर रहा हूं विमान के द्वारा ने विमान की रचना तो उन्होंने की है लेकिन उसका उद्देश्य है कि ईश्वर ने कैसे कैसे मतलब हमको जान दिया है कि ऐसी अद्भुत वस्तु बन सकती है उससे तो रचना तो विमान की कर रहे हैं लेकिन उनका उद्देश्य है इस विमान को बताने वाला ईश्वर है मेरा उद्देश्य ईश्वर को बताना तो वो भी विमान विद्या भी ईश्वर की एक व्याख्या है ऐसा मान विमान सात्र लिखा है अभी विमान बनाने वाला तो केवल विमान में रह जाते हैं लेकिन उनका उद्देश्य नहीं है वो बनाने वाले का वो कह रहा है मैं ईश्वर की व्याख्या कर रहा हूं यानी वो पूरा पूरा जोड़ेगा उसके साथ सामंजस्य बैठाएगा यानी ईश्वर के माध्यम से ये चीजें विचित्र चीजें हमको उपलब्ध होती है तो ऐश्वर्य ईश्वर का हो गया ना वो जितने भी कार्य करते हैं हम छोटे छोटे करते हैं किसी यंत्र का आविष्कार करते हैं तो उसमें चूंकि ईश्वर का होता है तो प्रयास हमारा होना चाहिए उस चीज़ को प्रकट कर दे जितने भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उस अच्छाई के साथ जो ईश्वर का संबंध है उस संबंध को प्रकट कर देना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए तो ऐसा समय ऐसी आयु क्या होती है विद्वानों के लिए हितकारी होती है या विद्वानों के अनुकूल होती है विद्वान ऐसी ही आयु को चाहते हैं तो ये हमारा अभिप्राय होना चाहिए